स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश महाशक्तिधर स्वामी विवेकानंद श्री राम द्वारा स्वामी जी में शक्ति संचार श्री रामकृष्ण द्वारा स्वामी जी में शक्ति संचार करना इस रहस्यमय गाथा का दूसरा सोपान था दृश्य है महासमाधि के कुछ दिन पूर्व एक दिन श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने सामने बिठाकर वे समाधिस्थ हो गए स्वामी जी को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके भीतर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है और वे भी समाधिस्थ हो गए पुनः बाह्य चेतना प्राप्त करने पर उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण रो रहे हैं पूछने पर उन्होंने कहा कि वे अपना सर्वस्व स्वामी जी को देख देकर फकीर हो गए हैं जो शक्ति अब तक श्री राम कृष्ण रूपी देह और मन का आश्रय लेकर कार्य कर रही थी वही अब स्वामी जी की देह और मन का आश्रय लेती है परवर्ती काल में स्वामी जी कहा करते थे कि जिस शक्ति को श्री राम कृष्ण काली कहा करते थे वही मुझे चला रही है और क्षण भर भी चैन नहीं लेने देती शक्ति की अभिव्यक्ति शिवावतार स्वामी विवेकानंद कि यह हार्दिक इच्छा थी कि वे सुखदेव की तरह सदा समाधि में निमग्न रहा करें लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह स्पष्ट कह दिया था कि जब तक वे मां जगदम्बा का कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती इतना होने पर भी स्वामी जी अपनी चीरवांचित इच्छा पूरी करने के लिए श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद हिमालय की किसी गुफा, गुफा में ध्यानस्थ होने के लिए प्रस्थान करते हैं लेकिन अंतस्थ विकासोन्मुख शक्ति उन्हें यह करने नहीं देती परिव्राजक जीवन में वह धीरे धीरे प्रगट होने लगती है और कन्याकुमारी पहुंचने तक पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है देवी कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा करने के बाद स्वामी जी ने सागर में दो फरलांग दूर स्थित उसी शिला पर बैठ ध्यान किया जिस पर बैठकर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कन्या ने महादेव शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था शक्ति के अभिव्यक्ति के पूर्व माता की पूजा एवं जगदम्बा के स्त्रीपात स्पर्श से पवित्र शिला पर ध्यान पूर्ण है यहीं पर सर्वप्रथम स्वामी जी ने भारत के नव जागरण एवं निर्माण की योजना बनाई इसके बाद प्रारंभ हुआ स्वामी जी का विश्व विजयी अभियान जो सर्वविदित है स्वामी जी के माध्यम से भगवती शक्ति द्वारा किए गए महत कार्यों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है पहला इच्छा स्पर्श या शब्द मात्र से श्रोताओं में आध्यात्मिकता का संचार करना दूसरा अमेरिका में ईसाइयों द्वारा भारत संबंधी भ्रांत धारणाओं को अपने अथक निहत्थे प्रयत्न द्वारा दूर करना तथा अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त करना तीसरा भारत तथा विदेशों में प्रवचन वार्तालापों तथा लेखों द्वारा धर्म प्रचार करना चौथा रामकृष्ण मठ एवं मिशन की स्थापना करना पांचवा सुप्त भारत को जागृत करना तथा प्रगति की दिशा प्रदर्शित करना छठवा समग्र विश्व की चिंतन धारा को अपनी दैवी शक्ति द्वारा आध्यात्मिक दिशा प्रदान करना तथा उसे अधिक उदार एवं सहिष्णु बनाना उपर्युक्त प्रत्येक कार्य अपने आप में एक एक गुरुत्वपूर्ण पर्वत सम्मान एवं कठिन कार्य था जिसे किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कर पाना कठिन था इन सभी कार्यों को एक साथ इतने कम समय में संपन्न करना दैवी शक्ति सम्पन्न महापुरुष के लिए ही संभव था शक्ति का विसर्जन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में मां जगदम्बा की स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वीकृति के से जिस शक्ति की अभिव्यक्ति की याथा प्रारंभ हुई थी उसकी परिसमाप्ति कश्मीर के क्षेर भवानी के मंदिर में लगभग पंद्रह वर्षों के बाद हुई सन अठारह ईस्वी में कश्मीर यात्रा के समय स्वामी जी माँ क्षेर भवानी के भग्न मंदिर को देखकर व्यथित हो बोल उठे कि यदि मैं होता तो अपने प्राणों का विसर्जन करके भी माँ की रक्षा करता तब अचानक उन्हें माँ जगदम्बा की वाणी सुनाई दी बेटा तू मेरी रक्षा करता है या मैं तेरी रक्षा करती हूँ यह मानो शक्ति संवरण का संकेत था इस घटना के बाद स्वामी जी को यह कहते सुना जाता था कि अब वे अधिक नहीं जियेंगे क्योंकि माँ जगदम्बा ने जो अब तक उनका हाथ पकड़कर कर चल चला रही थी अब उनका हाथ छोड़ दिया है जिन स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी की शिला पर बैठकर एक योजना खोज निकाली थी वे ही अब अपने पत्रों में लिखते हैं कि मेरी अब कोई योजना नहीं है जिन पर दुख कातर स्वामी जी को दर्द परे कंठ से मेरे दर्द न जाने कोए गुणगुनाते सुना जाया जाता था वे ही अब शिव पार करो मुरिनैया दोहराते रहते हैं देशभक्त धर्म प्रचारक विश्व विजेता के स्थान पर रह जाता है एक बालक जो अपने शिव स्वरूप में विलीन होने के लिए व्यग्र है श्री रामकृष्ण की वाणी सत्य होती है और माँ का कार्य समाप्त होते ही स्वामी जी चार जुलाई उन्नीस को योगावस्था में अपने नस्वर देह त्याग देते हैं उपसंहार स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया है पर क्या उनकी शक्ति ने अपना कार्य बंद कर दिया है नहीं अब वह देह विशेष के द्वारा सीमित हुए बिना अमूर्त एवं अबाधित रूप से सर्वत्र कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था संभवतः यह अच्छा होगा कि मैं अपने इस शरीर के बाहर निकल जाऊँ और इसे जीर्ण वस्त्र की भांति उतार फेंकूं, किंतु फिर फे भी मैं कार्य करता रहूँगा मैं सर्वत्र मानव समाज को प्रेरणा प्रदान करता रहूंगा, जब तक कि संसार यह न जान ले कि वह ईश्वर के साथ एक है स्वामी जी की शक्ति आज भी कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से कार्य कर रही है जो कोई स्वामी जी का ध्यान उनके उपदेशों का अध्ययन एवं आदेशों का पालन कर उनके साथ तादाद स्थापित करने में समर्थ होगा वह उनकी महाशक्ति के प्रवाह का माध्यम बनकर आज भी अपने को धन्य बना सकता है